संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व प्रलय का क्रम ब्राह्मण को दान देने की महिमा तथा ब्राह्मण के कर्तव्य का वर्णन कहते हैं पुत्र अब मैं यह बता रहा हूं कि ब्रह्मा जी का दिन बीतने पर उनकी रात्रि आरंभ होने के पहले किस प्रकार इस सृष्टि का लय होता है तथा ब्रह्मा जी स्थूल जगत को अत्यंत सूक्ष्म करके इसे कैसे अपने भीतर लीन कर लेते हैं जब प्रलय का समय आता है तो ऊपर से सूर्य और बीस से अग्नि की सात ज्वालाएं संसार को भस्म करने लगती है सबसे पहले पृथ्वी के चराचर प्राणी उन ज्वालाओं से दग्ध होकर धूलों में मिल जाते हैं उस समय यह भूमि तीर्ण और वृक्षों से रहित होकर कछुए की पेट सी दिखाई देने लगती है तत्पश्चात जब पृथ्वी के गुण गंध को ग्रहण कर लेता है इससे गंधहीन पृथ्वी अपने कारणभूत जल में लीन हो जाती है फिर तो जल गंभीर शब्द करता हुआ चारों ओर उमड़ पड़ता है उसमें ताल तरंगे उठने लगती हैं और वह संपूर्ण विश्व को अपने में निमग्न करके लहराता रहता है तदनंतर तेज जल के गुण रस को ग्रहण कर लेता है और रसहीन जल तेज में लीन हो जाता है उस समय संपूर्ण आकाश आग की लपटों से प्रज्वलित सा दिखाई देता है फिर तेज के गुण रूप को वायु तत्व ग्रहण कर लेता है इससे आग ठंडी होकर वायु में मिल जाती है तब हवा का भेग बढ़ता है और वह बड़े जोर से हरहराती हुई ऊपर नीचे तथा इधर उधर चलने लगती है इसके बाद आकाश वायु के गुण स्पर्श को ग्रत लेता है तब हवा शांत होकर आकाश में लीन हो जाती है और शब्द गुण से युक्त केवल आकाश रह जाता है रूप रस गंध और स्पर्श का नाम भी नहीं रहता तत्पश्चात दृश्य प्रपंच को व्यक्त करने वाला मन आकाश के गुण शब्द को जो मन से ही प्रकट हुआ था अपने में लीन कर लेता है इस तरह पांच भौतिक सृष्टि का ब्रह्मा के मन में लय होना ब्राह्म प्रलय कहलाता है इस क्रम के अनुसार संपूर्ण भूतों के प्रलय स्थान भी ब्रह्मा जी ही हैं। इस प्रकार तुम्हें ज्ञान है सुनाया है इसी तरह एक एक हजार युगों के ब्रह्मा के दिन और रात होते रहते हैं तथा दिन के आरंभ में सृष्टि और रात्र के आरंभ में प्रलय का क्रम चालू रहता है शुक्रदेव अब मैं तुम्हारे प्रश्न के अनुसार ब्राह्मण का कर्तव्य बतला रहा हूं। ध्यान देकर सुनो, ब्राह्मण बालक का जात कर्म से लेकर समावर्तन तक संस्कार होना चाहिए। प्रत्येक संस्कार में दक्षिणा देनी चाहिए उपनयन के पश्चात वह वेदों के बारामी आचार्य की सेवा में रहकर संपूर्ण वेदों का अध्ययन करे फिर शुश्रूषा और दक्षिणा के द्वारा गुरु ऋण से मुक्त होने के बाद उसका समावर्तन संस्कार होना चाहिए तदनंतर आचार्य की आज्ञा लेकर ब्रह्मचर्य और सन्यास इन चारों आश्रमों में में से किसी एक आश्रम शास्त्रोक्त विधि के अनुसार जीवन पर्यंत रहे अथवा क्रमशः सभी आश्रमों में प्रवेश करे वृहस्थ आश्रम सब धर्मों का मूल है इसमें रहकर अंत के रागादि दोष एक जाने पर पक जाने पर जितेंद्रीय पुरुष को सर्वत्र सिद्धि प्राप्त होती है गृहस्थ पुरुष पुत्र उत्पन्न करके पितृ पितृण से वेदों का स्वाध्याय करके ऋषि ऋण से और यज्ञों का अनुष्ठान करके देव ऋण से छुटकारा पाता है इस प्रकार तीनों ऋणों से मुक्त होकर वह अपने वर्ण तथा आश्रम के लिए विहित कर्मों का संपादन करे और अपने को पवित्र बनावे तत्पश्चात दूसरे आश्रमों में प्रवेश करे इस पृथ्वी पर जो स्थान पवित्र एवं उत्तम जान पड़े वही निवास करके वह अपने को यशस्वी और आदर्श पुरुष बनाने का प्रयत्न करे महान तप पूर्ण विद्याध्यन व्रत यज्ञ अथवा दान करने से गृहस्थ ब्राह्मण का यश बढ़ता है उसकी कृति जब तक इस संसार में उसके श्री का विस्तार करती रहती है तब तक वह पुण्यवानों के अच्छे लोगों के में निवास करके दिव्य सुख भोगता रहता है ब्राह्मण को अध्ययन अध्यापन यजन याजन और दान तथा प्रतिग्रह इन छह कर्मों का आश्रय लेना चाहिए किंतु उसे अनुचित प्रतिग्रह और व्यर्थ दान से बचना चाहिए देवता ऋषि पितर गुरु वृद्ध रोगी और भूखे मनुष्यों को भोजन देने के लिए गृहस्थ ब्राह्मण को प्रतिग्रह स्वीकार करना चाहिए अपने शक्ति के अनुसार पारमार्थिक उन्नति के लिए प्रयत्न करने वाले ब्राह्मणों को द्रव्य के अतिरिक्त बनी हुई रसोई में से अन्न भी देना चाहिए योग्य ब्राह्मणों के लिए कोई भी वस्तु नहीं है महान व्रतधारी राजा सत्यसंध ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राण देकर स्वर्ग लोक में गए थे अत्रे के पुत्र राजा इंद्र ने योग्य ब्राह्मण को नाना प्रकार के धन दान करके अक्षय लोक प्राप्त किए थे देवावृद्ध ने सोने का छत्र दान करके अपने देश की प्रजा के साथ स्वर्ग लोग प्राप्त किया में उत्पन्न महातेजस्वी अपने शिष्यों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देकर उत्तम लोगों को प्राप्त हुए राजा अम्बरीश ने ब्राह्मणों को ग्यारह अरब गौ दे में दान देकर देशवासियों से स्वर्ग में निवास किया सावित्री ने दो दिव्य कुंडल दान किए थे और राजा जनमेजय ने ब्राह्मण के लिए अपने शरीर का परित्याग किया था इससे उन दोनों को लोक की प्राप्ति हुई। ने अपना राज्य और जमदग्नि नंदन तथा नगरों से संपूर्ण पृथ्वी ब्राह्मण को दान में दे दी थी एक बार पानी न बरतने पर वशिष्ठ ने दूसरे प्रजापति की भांति संपूर्ण प्रजा को जीवन दान किया करंधम के पुत्र राजा मरुत ने महर्षि अंगिरा को अपनी कन्या और पांचाल देश के राजा ब्रह्मदत्त ने उत्तम उत्तम ब्राह्मणों को शंख देकर लोक प्राप्त किया था। महर्षि ने ब्राह्मण के लिए अपने प्राण दे दिए राजा सद्युम ने महर्षि मुद्गल को सब प्रकार के सुख भोगों से भरा हुआ सुवर्ण में घर दान किया और सालवल ने नरेश दुन ने ऋचिक मुनि को अपना राज्य अर्पण कर दिया इन सब राजाओं को उत्तम लोकों की प्राप्ति हुई थी लोमपाद ने ऋषि मुनि को शांता नाम की अपनी कन्या ब्याह दी थी और राजा मदिरासु ने भी हिरण्यहस्त ऋषि को अपनी पुत्री अर्पण कर दी थी इससे इन दोनों को सब प्रकार की कामनाए तथा तो उत्तम लोक प्राप्त हुए राजा प्रसेंन जीत सहित एक लाख गौवें दान करके उत्तम लोकों में गए ये तथा और भी बहुत से जितेंद्रीय महापुरुष दान और तप के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त हो चुके हैं जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक उनकी कृति इस संसार में कायम रहेगी ब्राह्मण को रिक शाम यजु इन तीन वेदों तथा वेदांगों का अध्ययन करना चाहिए जो ब्राह्मण वेदाध्यन में प्रवीण अध्यात्म ज्ञान में कुशल और सत्व गुण का अवलंबन करने वाले हैं वे ही महाभाव उत्पत्ति और प्रणय के तत्व को प्रत्यक्ष की भांति देखते हैं ब्राह्मण को उचित है कि धर्म के अनुकूल जीवन बनावे और श्रेष्ठ पुरुषों की भांति सदाचार का पालन करे किसी भी जीव को कष्ट न देकर ही जीविका चलावे महात्मा पुरुषों की सेवा में रहकर तत्व ज्ञान प्राप्त करे सत्पुरुष बने और शास्त्र की व्याख्या करने में कुशल हो अपने धर्म के अनुकूल नित्य कर्मों का अनुष्ठान करे कर्तव्यपरायण सत्व गुणी महात्माओं का संग करे और में रहते अध्ययन अध्यापन आदि छह कर्मों में लगा रहे ऐसा आचरण करने वाला ही उत्तम ब्राह्मण माना जाता है गृहस्थ ब्राह्मण को सदा श्रद्धा पंच महायज्ञो द्वारा परमात्मा का पूजन करना चाहिए वह सदा धैर्य धारण करे प्रमा से बचे मन और इंद्रियों को काबू में रखे धर्मात्मा बने, आत्म का ज्ञान प्राप्त करे और हर्ष, मद तथा क्रोध से रहित हो जाए। ऐसे ब्राह्मण को कभी दुख नहीं भोगना पड़ता अध्ययन यज्ञ दान तप लज्जा सरलता और इंद्रिय संयम से, से वह अपने तेज को बढ़ावे और पाप को नष्ट करे इस प्रकार पाप रहित होकर अपने मेधा शक्ति को जागृत करे तथा मिताहारी और जितेंद्रीय हो काम और क्रोध को अधीन करके ब्रह्म पद को पाने की इच्छा करे अग्नि ब्राह्मण और देवताओं को प्रणाम करे कड़वी बात न बोले और हिंसा न करे यह ब्राह्मण का परंपरागत कर्तव्य है कर्मों के तत्व को जानकर उनका अनुष्ठान करने से अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है इस बात को भूलना नहीं चाहिए प्राणियों को अत्यंत मोह में डालने वाला काल सदा आक्रमण करने के के लिए तैयार खड़ा है। बुद्धिमान और और धीर मनुष्य नौका से संसार सागर के पार हो जाते हैं, क्योंकि वे गुण दोषों का विचार करके गुणों का ग्रहण और दोषों का परित्याग करते हैं किन्तु कामनाओं में आसक्त चंचल चित्त मन बुद्धि एवं अज्ञानी पुरुष संदेह में पड़ जाने के कारण इस संसार सागर को नहीं पार कर सकते वे हिम्मत हार कर बैठ जाते हैं इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते अतः बुद्धिमान को भव सागर से पार होने का अवश्य प्रयत्न करना चाहिए इसका पार होना यही है कि वह सच्चे अर्थ में ब्राह्मण बन जाए अर्थात ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करे उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ ब्राह्मण अध्यापन जाजन और प्रतिग्रह इन तीन कर्मों को संदेह की दृष्टि से देख उनमें प्रवृत्त न हो और अध्ययन तथा दान इन तीन कर्मों का अवश्य पालन करे वह जैसे भी हो अपने उद्धार का प्रयत्न करे ज्ञान के द्वारा इस भवसागर को अवश्य पार कर जाए जिसके वैदिक संस्कार विधिवत संपन्न हुए हैं जो नियम पूर्वक रहकर मन और इंद्रियों पर विजय पा चुका है उस विज्ञ पुरुष को इस लोक या परलोक में कहीं भी सिद्धि प्राप्त होते देर नहीं लगती ब्राह्मण क्रोध और ईर्षा का त्याग करके उपर्युक्त नियमों के पालन में संलग्न रहे, नित्य पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करके यज्ञ शिष्ट अन्न का ही भोजन करे सत्पुरुषों के धर्म और शिष्टाचार का पालन करे ऐसी आजीविका पसंद करे जिससे दूसरे लोगों को कष्ट न हो तथा जिसकी लोक में निंदा न होती हो ब्राह्मण को वेद का विद्वान तत्व ज्ञानी सदाचारी और चतुर होना चाहिए जो अपने धर्म के अनुसार कार्य करने वाला श्रद्धालु और धर्म अधर्म के तत्व को जानने वाला होता है वह संपूर्ण दुखों के पार हो जाता है। धैर्य अप्रमाद इंद्रिय संयम और आत्मज्ञान को प्राप्त करना तथा हर्ष मद और क्रोध को त्यागना यह ब्राह्मण का प्राचीन धर्म है ज्ञानवान होकर कर्मों का अनुष्ठान करने से उसे सर्वत्र सिद्धि प्राप्त होती है